शांति ही ओम ये वेद विज्ञान का क्रम इसमें वेद के अंदर जो मनुष्योपयोगी विचार दिए गए हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं और मनुष्य को जीने का जो उपाय है वेद के शब्दों में वो धर्म है अर्थात धर्म कुछ नहीं है सहज जीने का जो प्रकार है उसे धर्म कहते हैं और इस सहज जीने के प्रकार को मनु ने धर्म की परिभाषा में दिया है और उस परिभाषा की चर्चा करते हुए हमने कुछ प्रमुख बातों पर विचार किया अर्थात धार्मिक होने के लिए व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए क्षमाशील होना चाहिए इंद्रियों का दमन करने वाला होना चाहिए और पवित्रता का उसको प्रयत्न करना चाहिए और अपने मन पर उसको नियंत्रण होना चाहिए ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं दस में से उनकी हमने चर्चा की उसी क्रम में आगे और देखते हैं धृति ही क्षमा दमोस्ते यौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षण यद्यपि ये, ये सारे जो दस की दस बातें हैं ये एकांतः बिल्कुल अलग नहीं है ये एक दूसरे से मिली जुली हैं गुथी हुई हैं एक से दूसरे का संबंध है लेकिन उसका जो प्रकाशित रूप होता है प्रकट रूप होता है उसके आधार पर इसका नामकरण या वर्गीकरण किया गया है उस क्रम में हमने जो छः बातें पीछे देखी उनमें सातवीं बात है धी आठवीं है अक्रोध विद्या धीर विद्या सत्यम अक्रोध धी विद्या सत्यम अक्रोध तो ये चार बातें और इसमें सम्मिलित है। इन हैं इनमें जो सम्मिलित चार बातें हैं इनमें पहली चीज़ है धी धी संस्कृत में बुद्धि को कहते हैं बुद्धि साधन भी है और बुद्धि ज्ञान भी है ज्ञान के साधन को भी बुद्धि कहते हैं और ज्ञान को भी बुद्धि कहते हैं बुद्धिर मित्य अनर्थान्तर अर्थात बुद्धि कहिए ज्ञान कहिए दोनों से ग्रहण एक का ही होता है आप बुद्धि कहना चाहते हैं वहाँ साधन की प्रमुखता है आप ज्ञान कहना चाहते हैं वहाँ उससे प्राप्त होने वाली बात की प्रमुखता है ये कहता है धी ही धी मतलब जो हमको धारण करवा सकती है जो हमको समर्थ बना सकती है बुद्धि के भी बहुत पर्याय हैं बुद्धि के प्रकार भी हैं मेधा रितंभरा प्रज्ञा बहुत सारी बातें हैं वो उसके जहाँ जहाँ प्रसंग है वहाँ से उसके भेद हैं लेकिन यहाँ मनुष्य को धार्मिक होने के लिए बुद्धिमान या ज्ञानवान होना भी आवश्यक है वैसे सामान्य रूप से यह समझा जाता है कि धार्मिक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान नहीं हो तो कोई चिंता की बात नहीं क्योंकि दो शब्द आते हैं धार्मिक और विद्वान तो वहां धार्मिक का अर्थ ऐसा नहीं है कि बुद्धि से रहित है क्योंकि बुद्धि के दो उपयोग हैं यहां जब हम धार्मिक कहते हैं तो वो व्यवहार की जो जीवनचर्या की समाज किससे संबंध की बात है उसका नाम है हम क्या करें किस परिस्थिति में क्या करें किस आयु में क्या करें किस समय में क्या करें उसका जो निर्णय विवेक है और वो नियमित एक परंपरा है उसको सभी ऐसा करते हैं सभी वैसा मानते हैं उसको हम धर्म कहते हैं लेकिन विद्वत्ता जो है वो एक व्यक्ति की चीज़ है वो कितना भी हो सकता है कितना भी नहीं हो सकता है दूसरे के लिए उपयोगी भी हो सकता है अनुपयोगी भी हो सकता है ना उपयोगी हो ऐसा भी हो सकता है तो इसलिए भले ही वो दो बातें हैं कि धार्मिक होना और विद्वान होना तो जहाँ ज्ञान की अधिकता की बात है वहाँ विद्वान होना है और जहाँ व्यवहार की बात है वहां धार्मिक होना है क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति से समाज को और उस व्यक्ति को नुकसान होता है अविद्वान व्यक्ति से नुकसान तो होता है पर बहुत अधिक नहीं होता है हां ऋषि दयानंद कहते हैं कि मनुष्य को धार्मिक भी होना चाहिए और विद्वान भी होना चाहिए यदि मनुष्य केवल धार्मिक हो और विद्वान न हो. तो वो जिसके साथ व्यवहार कर रहा है उसमें अपनी ओर से तो वो ठीक कर रहा होता है लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि वो व्यवहार ठीक ही हो जो आदमी पूजा में लगा हुआ है आदर में लगा हुआ है भक्ति में लगा हुआ है वो अपनी ओर से तो बहुत अच्छी कर रहा है लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि वो जिसकी कर रहा है वो भी पात्र है या नहीं है तो जो व्यक्ति केवल धार्मिक होता है लोग उसे ठग लेते हैं मूर्ख बना लेते हैं अपना पाखंड में उसे सम्मिलित कर लेते हैं वो श्रद्धावश स्वभाववश, वो उनके साथ लग जाता है क्योंकि उसकी वृत्ति धार्मिक है तो उसको लगता है जहाँ भी लोग धर्म की बात कर रहे हैं वो ठीक ही है वो उनके साथ जुड़ जाता है और जो व्यक्ति विद्वान होता है बुद्धिमान होता है और यदि वो धार्मिक नहीं हो फिर वो केवल हानि लाभ की बात करता है कि मुझे इसमें क्या प्राप्ति है मुझे इससे लाभ है या मुझे इसमें हानि है तो इस लाभ-लाभ की बात जब होता है तो संवेदनाएं लुप्त हो जाती है हम उसके साथ सहानुभूति दया करुणा उदारता परोपकार की बात नहीं करते केवल बुद्धिमत्ता की बात जब हम करते हैं तो शुद्ध स्वार्थ की बात करते हैं अपने लाभ की बात करते हैं दूसरे को ठगने के लूटने की बात करते हैं दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं तो हमारी बुद्धि का उसमें हम उपयोग करते हैं तो दो परिस्थितियां हैं धार्मिक होना और बुद्धिमान होना विद्वान होना तो यदि कोई एक है तो अधूरा है यदि धार्मिक मात्र है तो लोग उसे मूर्ख बना लेते हैं और केवल विद्वान मात्र है बुद्धिमान मात्र है तो वो धूर्त बन जाता है वो दूसरों को नुकसान पहुँचता है इसलिए जो व्यक्ति धार्मिक भी हो और विद्वान भी हो वो व्यक्ति संवेदनशील भी होगा और विवेकी भी होगा इसलिए धार्मिक मनुष्य को विद्वान होना अधिक लाभदायक है और विद्वान मनुष्य धार्मिक है तो मनुष्य समाज के व्यक्ति के लोगों के प्रति संवेदनशील सहयोगी बन सकता है तो इसलिए यहाँ पर जो बात कही है वो ये कहता है कि धी जो है वो धार्मिकता का लक्षण है क्योंकि उसको यदि पता नहीं है कि ये वस्तु कैसी है हानि की है लाभ की है करने की है नहीं करने की है तब तक फिर उसके करने का कोई समाज को लाभ तो नहीं पहुँचेगा न उसको ही कोई लाभ पहुँचेगा वो धर्म के नाम पर तो करता भले ही रहे लेकिन उसकी धार्मिकता का जो परिणाम होना चाहिए वो तो नहीं प्राप्त होगा इसलिए ये कहते हैं कि जो मनुष्य धार्मिक है उसके साथ उसे विद्वान भी होना चाहिए बुद्धिमान भी होना चाहिए बुद्धिमान अवसर को जो पहचान करके तदनुकूल व्यवहार कर सके तद आचरण कर सके उचित आचरण कर सके वो व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है धीमान कहलाता है समझदार कहलाता है तो धार्मिक व्यक्ति ना समझ हो मूर्ख हो इसलिए उसको धार्मिक माने ये कोई अच्छी बात नहीं है समाज में सबसे बड़ा संकट यही है हम उसे अच्छा समझते हैं तो भले वो बुराई ना करता हो लेकिन बुराई का विरोध न करता जब हम कहते हैं जी बड़े धर्मात्मा बड़े सज्जन आदमी हैं जी वो किसी को कुछ भी नहीं कहते जी अर्थात आप कुछ भी बुरा करें भला करें वो आपको बुरा बुरा नहीं कहते आपके बुराई को बुरा नहीं बताते आपको बुराई करने से रोकते नहीं तो आप समझते हैं बड़े भले आदमी हैं जी अजय हम तो समय कभी भी दफ्तर में चले जाते थे कभी भी आ जाते थे उन्होंने हमें कभी कुछ नहीं कहा जी बहुत ही भले आदमी थे जी बड़े सज्जन आदमी थे तो यदि इसको आप सज्जनता इसको आप धार्मिकता इसको आप सरलता मानते हैं तो ये तो गलत है ये बुद्धिमत्ता नहीं है बुद्धिमत्ता तो ये है कि आपको उचित काम करने के लिए कहने का उनमें सामर्थ्य हो आपको वो कह सकते हैं देखिए समय इतना है इस समय पर आपको आना चाहिए ये काम आपके करने का है ये आपको करना चाहिए इससे आप अधार्मिक कैसे हो जाएंगे आप असज्जन कैसे हो जाएंगे लेकिन हमने परिभाषा बना ली कि सज्जन वो आदमी है जो धूर्त आदमी का भी साथ दे सज्जन वो आदमी है जो गलती पर भी टोके नहीं सज्जन वो आदमी है जो अपना बिगाड़ दिया फिर भी उसे छूट दे दे आप ऐसा व्यक्तिगत तो कर सकते हैं लेकिन जब आप किसी सामाजिक उत्तरदायित्व तो को लेकर बैठे हैं तब आप ऐसा नहीं कर सकते तब आपको जो उचित है वही करना होगा हम बुराई को करने बुराई को सहने बुराई के भागीदार होने को सज्जनता समझते हैं हम जो नशे हैं उनको करने को धार्मिकता समझते हैं हमारे यहाँ जो लूट खसोट है उसको करने को हम धार्मिक मानते हैं तो इसलिए मनु महाराज ये कहते हैं कि धार्मिक होने के लिए बुद्धिमान होना भी आवश्यक है आप बुद्धिपूर्वक कोई काम करेंगे तो वो धर्म से बाहर नहीं होगा वो धर्म के साथ ही जुड़ा हुआ होगा बल्कि अधिक धार्मिक होगा एक मूर्ख व्यक्ति का धार्मिक होना और एक विद्वान व्यक्ति का धार्मिक होना बहुत अंतर होता है क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति धार्मिक होता है वो रूढ़िवादी होता है वो बाह्य क्रिया को धर्म समझता है और विद्वान आदमी जब धार्मिक होता है तो परिणाम क्या आता है उस धर्म को जानता है उसको समझता है हमने सोच लिया कि जो बड़े कहते हैं वो धर्म है हमने मान लिया और बड़े कितनी भी मूर्खता की बात कहते हों अनुचित बात कहते हों हम कहते हैं बड़े बड़ों ने कहा है उनको मानना धर्म है ये गलत है इसके हमारे इतिहास में हम पीछे उदाहरण दे चुके हैं कि युधिष्ठिर जैसा धार्मिक व्यक्ति मूर्ख था क्योंकि वो इस बात को धर्म मान रहा था कि बड़ों ने कहा है तुम जुआ खेलो इसलिए जुआ खेल लो इसे कोई धार्मिकता नहीं कहते और यह धार्मिकता स्वीकार्य भी नहीं है लेकिन इसके विपरीत वही इतिहास हमारे को राम के रूप में दिखाई देता है तो वहाँ क्या कहा गया है दशरथ कहते हैं बेटा तुम यहाँ से जाओ मत मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता तुम ऐसा करो कि मुझे बंदी बना दो मुझे जेल में डाल दो हाँ मुझे राज्य से हटा दो तुम राज्य के सिंहासन के अधिपति बन जाओ तुम राजा बन जाओ मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि तुम यहाँ रहोगे मैं अपराधी नहीं बनूंगा तुम्हें ये हटाने का निकालने का देने बाहर भेजने का राम कहते हैं ये स्वीकार नहीं है यह अनुचित है ये अधार्मिकता है ये मनुष्य की नैतिकता से परे की बात है इतिहास में हमारे सामने दो उदाहरण बड़े स्पष्ट हैं किन्तु हमारी प्रवृत्ति बन गई है वैसे तो बड़े जो कहते हैं वो अनुभव से कहते हैं बड़े जो कहते हैं वो बुद्धिमत्ता पूर्वक कहते हैं ऐसी हम आशा करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो जो कहें वो मान्य होना चाहिए उसका आदर होना चाहिए उसका व्यवहार में लाना चाहिए लेकिन जब हम बहुत स्पष्ट जानते हैं और वो भी जानते हैं कि ये गलत है और उस गलत को करने का यदि कोई बड़ा आदमी आग्रह करता है तो उसको स्वीकार करना धर्म नहीं कहलाएगा बल्कि उसको सहज किंतु दृढ़ शब्दों में उसका निषेध करना उसको रोक देना उसको मना कर देना ये वास्तविक धार्मिकता होगी हम ये समझते हैं धार्मिक आदमी है तो उसका दृढ़ता से शायद संबंध नहीं होता लेकिन धार्मिक व्यक्ति बन ही सत्यवादी सकता है धार्मिक व्यक्ति जो उचित मानता है वही उससे आशा की जाती है तो ऐसी स्थिति में वो दृढ़ नहीं होगा तो वो धार्मिक कैसे रहेगा वो धार्मिक कैसे बनेगा इसलिए ये सोचना कि धार्मिक होने का मतलब गलत बात को सहन करना या गलत बात करने की छूट देना ये दोनों ही धार्मिकता से परे की बात है वास्तव में धार्मिकता तो जो मार्ग है जाने का सही और सच्चा उस पर स्वयं को बना के रखना और दूसरे को भी उस पर बना के रखने का प्रयत्न करना उसको बाध्य करना उसको चलाना ये वास्तविक धार्मिकता है क्योंकि मनुष्य अपने ऊपर जब नियंत्रण रखता है तो वो दूसरों पर भी नियंत्रण रख सकता है और धर्म आत्मनियंत्रण का दूसरा नाम हो आधार्मिक व्यक्ति में और धार्मिक व्यक्ति में क्या अंतर है जो नहीं करना चाहिए जो करता है वो आधार्मिक है शराब नहीं पीनी चाहिए पीता है अधार्मिक है जुआ नहीं खेलना चाहिए खेलता है अधार्मिक है दुराचार नहीं करना चाहिए करता है अधार्मिक है किसी से ऋण लेकर चुकाता नहीं है और अधार्मिक है तो ये जो धार्मिकता है ये हमारे जीवन के लिए जो अनिवार्य कर्तव्य हैं उन्हीं का दूसरा नाम धार्मिकता है तो धार्मिक व्यक्ति दृढ़ न हो धार्मिक व्यक्ति अपने लिए सहिष्णु न हो धार्मिक व्यक्ति तपस्वी न हो तो धार्मिक कैसे हो सकता है तो यही बात इसमें समझाई गई है इस समझाने के जो क्रम में हमारे साथ बात कही तो उसमें मनु महाराज एक ही बात कहते हैं कि धृति क्षमा दमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह तो धी ये बुद्धि जो है मेरी ये विवेकशील होनी चाहिए इसको ये पता चलना चाहिए कि ये करने का काम है और ये न करने का काम है यदि मुझे इस बात का पता चल जाता है तो वो मैं धार्मिक रह सकता हूँ मैं बुद्धिमान रह सकता हूँ तो मुझे बुद्धिमान होने के लिए मुझे धार्मिक होने के लिए इन दोनों बातों का साथ साथ होना आवश्यक है हम ये मानकर चलते हैं जी धर्म के काम में बुद्धि का दखल नहीं होता तो बुद्धि का दखल नहीं होता वो चीज़ धार्मिक कैसे हो सकती है क्योंकि धार्मिक वो होती है जो लाभदायक होती है जो सबके हित की होती है और आप काम कर रहे हैं और आप उसे कहते हैं कि जी इसमें बुद्धि की बात नहीं है ये तो धर्म की बात है धर्म को आपने परंपरा मान लिया धर्म पर को आपने रूढ़ी मान ली धर्म को आपने केवल क्रिया मान लिया कि आप इधर मुंह करके ये काम करेंगे तो शुभ है, है और इधर मुंह करके करेंगे तो अशुभ है कारण होना चाहिए भाई आप दरवाजे के साथ बैठे हैं आप पूर्व दिशा में बैठे हैं तो कारण है कि प्रकाश के कारण से उत्साह के कारण से विवेक आपके मन में जागृत होता है लेकिन केवल यह सोचना कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है तो ये करने से हो जाने के पीछे बुद्धि नहीं है तो इसलिए वो किया गया काम धर्म भी नहीं है आप बलि दे रहे हैं कि यह धार्मिकता है क्यों भगवान इससे प्रसन्न होते हैं सोचने की बात है कि भगवान के प्रसन्नता का ये कारण कैसे बन सकता है तो प्रसन्नता के लिए कारण बनने के लिए कुछ बुद्धिमत्ता की बात होनी चाहिए तो इसलिए मनु महाराज इस के रूप में वो कहते हैं कि व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति को बुद्धिमान भी होना चाहिए इसलिए धी को एक धर्म के लक्षण के रूप में उपस्थित किया है धृति क्षमा दम अस्थेय इंद्रिय निग्रह उसके बाद जो बात कही गई है वो धी तो इसलिए ये बात हमारी समझ में आती है कि हम जब भी धर्म को बुद्धि से अलग करते हैं तब हम धर्म को गलत परिभाषित करते हैं या धर्म को हम गलत समझते हैं इसलिए मनु महाराज कहते हैं कि आप जो करते हैं वो करने की चीज़ ठीक होनी चाहिए आपके लिए भी लाभदायक होनी चाहिए और दूसरों के लिए भी लाभदायक होनी चाहिए तो ऐसी ही चीज़ धार्मिकता की कसौटी है या धार्मिकता की पहचान है तो हम जो धर्म जिसे कहते हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई एक सहज सतत एक शाश्वत चलने वाली प्रक्रिया या व्यवहार का नाम है जिसमें सदा ही विवेक की आवश्यकता होती है सदा ही जिसमें क्रिया की अनिवार्यता होती है तो विवेक और क्रिया का जो संबंध है इसको बनाने का जो प्रयत्न है हम उसको ही धर्म समझते हैं और धर्म समझना चाहिए मनु जो हैं इसी बात को धार्मिकता कहते हैं इस दृष्टि से ये लक्षण धर्म का घटित होता है दातिरक्ष शाति पृथ्वी